को हमने कल सुना और बहुत ही अच्छे बच्चे जो है 15 से 16 बच्चे आपके बीच में आए और अपनी अपनी आवाज़ के जरिए आप तक पहुंचे हैं तो आज कुछ और बच्चे हैं 15 से 20 बच्चे आज भी हैं जो हमें अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी पहचान देंगे तो चलिए उनकी आवाज़ को सुनकर हम तय करेंगे कि किसकी आवाज़ कितनी अच्छी है और किसकी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचती तो आइए आगाज़ करते हैं ओपन राउंड का तरंग कार्यक्रम को अभी फिर से हम सुनेंगे दूसरा बाग आप सुन रहे हैं रीडवाइन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराने की वजा तुम हो गुन गुना की वजा तुम हो जाए ना जाए ना जाए ना और पी आ रे और लम्हे तू कहीं मत जा हो सके तो उम्र भर थम जा जाए न जाए नमस्कार आपका नाम सर काजल, काजल? सोन कर. सोनी काजल सोनकर सोनीकर काजल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं क्या सोच के रखा है अपने करियर के लिए सर मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ अच्छा बहुत अच्छी बात है आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप किसकी आवाज़ से ज्यादा प्रभावित है जी सर अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह अच्छा अरिजीत सिंह का कौन सा पॉपुलर गाना वर्तमान समय में चल रहा है सर मुस्कुराने की वजह तो <laughs> अभी जो परफॉर्म करके गई मोना वो गाना उनका फेमस है शायद ये बताइए कि आप सिंगर बनने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए या किस तरह से रोज का रियाज उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है रियाज करना पड़ता है क्या रोज आप रियाज करते हैं जी सर तो चलिए हमारे सभी लिसनर्स को सुनाइए एक अच्छा गाना मुस्कुरानी की बजा तुम हो गुनगुनानी की बजा तुम हो जिया जाए ना जा ना ओ रे पी अरे थैंक यू काजल और गाना सुनाना पड़ेगा आपको क्योंकि इसके पहले मोना ने भी सेम गाना रिपीट किया है इसलिए आपको एक, एक और गाना सुनाई मिले हो तुम हमको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 तड़ पे हैं जिंदगी में तेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से जिंदा हूँ मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से काजल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और चलिए काजल की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो काजल लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को जी हाँ आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक से बढ़कर एक आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आप खुशी से इन सारे गीतों को सुन रहे हैं और अच्छे अच्छे परफॉर्मर को सुन रहे हैं आने वाले भविष्य में इन्हीं में से कुछ सिंगर को भी हम पॉपुलर रूप से सुनने वाले हैं तो आज के सभी हमारे युवा साथी हमारे बीच में तरंग इस कार्यक्रम में अपनी आवाज के जरिए हम तक पहुँच रहे हैं आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार गुड मॉर्निंग क्या नाम है आपका निकिता स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और बताइए कि आपको किस आवाज़ ने प्रभावित किया है जो आप म्यूजिक लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं जी सर वैसे तो सबकी पसंद है बट मुझे सोनू निगम की ज़्यादा पसंद है अच्छा सोनू निगम की आवाज़ काफ़ी पसंद है आपको चलिए बहुत अच्छी बात है और आप सोनू निगम के गीतों को सुनकर उनके प्रैक्टिस उनके जैसा प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस करने की कोशिश करती है क्या जी सर, सब की करती हूँ तो मैं प्रैक्टिस ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं और आपके घर में कौन कौन है, जी सर, है पापा है दादी है दादी एक अच्छा अच्छा जी तो सबसे ज्यादा आपको कौन मोटिवेट करता है गाने के लिए पापा अच्छा अच्छा ओके अच्छा। अच्छा। निकिता स्वागत है तरंगे इस कार्यक्रम में चलिए एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो है सुनाई हमारे सभी श्रोताओं को लाई लाई लाई लाई लाइ लाइ लाइ ला इंतार हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है ये बेवफा वो नहीं फिर वज क्या हुई इंतजार की बात जो है उसमें वो यहां कही नहीं किसी में है कुछ न जाए शम ऐत बार की इंतार हो गई इंतजार की थैंक यू सर थैंक यू निकिता और ये गीत कौन गाया था कुछ बताइए कौन से फिल्म का आप गाना गा रहे थे जी सर ये शराबी मूवी है अच्छा अच्छा कौन गाया था इस गाने को सिंगर कौन था किशोर कुमार। ओके, <laughs> okay, चलिए निकिता बहुत, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर इस कार्यक्रम को और निकिता की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो आपके दिल तक दस्तक दी हो तो जरूर निकिता लिख के अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार तरंग इस कार्यक्रम में हमारे बीच में युवा साथी आ रहे हैं और सभी जो है म्यूजिक वाले स्टूडेंट हैं और सभी परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा अच्छा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए तबजु दें और उसको ओट जरूर करें मैसेज के माध्यम से एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार आपका नाम कोमल कोमल yes, कोमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरंग कार्यक्रम में और आपको क्या लगता है कि इतने सारे कॉम्पिटिशन के बीच में आप गा रहे हैं तो आप कौन से पोजीशन पर जाएंगी सर ये तो पता नहीं है लेकिन <laughs> सोच के तो रखना चाहिए ना हमको भाई मुझे फर्स्ट आना चाहिए है ना यस हाँ तो कम्बल आपको कौन सी आवाज़ अच्छी लगती है सर हमें सोनू की अच्छी लगती है सोनू निगम जी की अच्छी लगती है कोई बात नहीं और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा गीत हमारे सभी लिस्नर्स को सुनाइए ताकि वो आपको बहुत ज्यादा ओट्स करे हम सफर एक जरा इंतजार सुनसनाए दे रही है मंजिल प्यार की ऐ मेरी हम सफर एक जरा इंतजार सुन सनाई दे रही है मंजिल प्यार की जिस को दुआ ने मांगा तू है वही रहनुमा तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना नतीरी कहा है मंजिल प्यार की ए मेरी हम सफर एक जरा इंतजार सुनसनाए है मंजिल प्यारे मत वन नाइन्टी पॉइंट फोर 90.4 एम अगर कोमल की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं कोमल लिख के सेंड कीजिए अपना नाम लिख के चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर हलो नमस्कार जी नाम बताइए मेरा नाम पूजा राव है पूजा बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और आपको कौन सी आवाज अच्छी लगती है मेरे को लता मंगेशकर जी की आवाज अच्छी लगती है अच्छा अच्छा चलिए पूजा मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारे बीच में सुनाए डाल, डाल, पर सोनी की चिड़ी करती है करतीराबू भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जे बारती जे बारती जे बारती जे बारती जे बारती जेबारती बारती अलब जे धरती अल पे त्यों हार भी है बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपने बहुत ही अच्छा गीत देशभक्ति का सुनाया है और मैं चाहूंगा कि जो सुन रहे हैं, इस वक्त हमारे श्रोतागण अगर पूजा की आवाज अच्छी लगी हो तो मैसेज कीजिए पूजा लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुनेधवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है आपका नाम ज्योति क्या नाम है ज्योति ज्योति बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हैं सिंगर बनना चाहती मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है आप सिंगर बनने के लिए ही म्यूजिक में अपना करियर आजमा रहे हैं तो अच्छी बात है सिंगर बनना एक अपने आप में अनूठा एक काम है इसके लिए आपको काफी रियाज करना पड़ता है थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है चलिए ज्योति जी मैं चाहूँगा की कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं सत्यम शिवम सुंदर शिव सुंदरम आ सत्यम शिव सुंदरम सुंदर आ, आ, आ, आ सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है आ, आ, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिव सुंदरम दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक ही नाता राधा मोहन शरण सत्यम शिवम सुंदरम आ सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम शिवम चलिए बहुत, बहुत, बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया सत्यम शिवम सुंदरम का और ज्योति आपको लता मंगेशकर का आवाज अच्छा लगता है इसलिए आप उनका गाना जो है प्रेजेंट किया है और मैं चाहूंगा हमारे जो श्रोतागण सुन रहे थे आपको उनसे मैं कहूंगा ज्योति की अगर गीत आपको अच्छी लगी हो तो ज्योति लिख के अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर जी हाँ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरंग सिंगिंग कंपटीशन स्टूडेंट का जी हाँ अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और परफॉर्मेंस आप तक पहुँचा रहे हैं कहते हैं जब कुछ सेकेंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्करा के जीने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है तो चलिए मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मधुबन का इस तरंग कार्यक्रम को और हमारे बीच में एक और परफॉर्मर है आ, क्या नाम है आपका अनीता अनीता अनीता पूरा नाम क्या है अनीता रेदास रेदास अनीता रेदास बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप किसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कौन से गीत किन के गीत अच्छे आपको लगते हैं और किन के गीत आप ज़्यादा सुनते हैं सर में सबके गाने सुनती हूँ लेकिन पर्टिकुलर किनकी आवाज से आप ज्यादा प्रभावित हैं? लता मंगेशकर अच्छा लता मंगेशकर से आप प्रभावित हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है अनीता रेहदास जी मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छा गीत हमारे सभी श्रोताओं को सुनाएं छोटी छोटी गोटे छोटे गुआर छोटू सुमी मदन गोबार आगे, आगे आगे गैया गया पीछे, पीछे बीच में मेरू मदन गोपाल बीच में मेरू मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार छोट मदन गोपाल काली काली गैया गोरी गुरी ग्वार काली काली गोरी गोरी गोरे, गोरे, गोरे शाम वरन मेरू मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गुआ छो छोटो सो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पीवे ओ घास खाए गैया दूध पीवे ग्वार मखन खाए मेरू मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय ओके okay, अनिता रहेदास बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया भक्ति गीत आपने सुना थैंक यू सो मच अनिता रहेदास की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं अनिता रेहदास लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुना हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर सफर इस कार्यक्रम को जी हाँ आइए आगे बढ़ता है और समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब मजा तो तब आए जब वक्त बदल जाए और इंसान न बदले आप सुन रहे हैं रीड 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के बच्चे हमारे बीच में अपनी अपनी परफॉर्मेंस को सुना रहे हैं और सभी म्यूजिकल स्टूडेंट हैं म्यूजिक में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे बीच एक और विद्यार्थी है हेलो नमस्कार आपका नाम मेरा नाम रमन सिंह रावत है रमन सिंह रावत चलिए रोज एक बार उनकी गीतों को सुनते हैं की नहीं रोज है, रोज सुनता हूँ अच्छा अच्छा रमन एक बात और पूछना चाहूंगा की आप अपने करियर को लेकर क्या बनना चाहते है क्या सोचा आपने करियर में सर सिंगर ही बनना चाहता हूँ और क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको मेहनत भी काफी करना पड़ेगा ये पता है जी <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है रमन सिंगर ही बनना चाहते हैं आप आपका क्लियर है तो आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं अच्छा सिंगर बने ऐसी शुभकामना मैं करता हूं और रमन सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही अच्छा नगमा तुझ नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हू मैं ओ हैरान हू मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं कदर्द संभालने होंगे जीने के लिए सोचा ही नहीं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 नाराज नहीं जिंदगी हैरान मैं, ओ हैरान मैं मैं ओके रमन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है और रमन अतीफ असलम का जो है आपको आवाज अच्छा लगता है तो उनका एक बहुत ही पॉपुलर गीत का एक लाइन बताइए पहली नजर में एक गाना गाना पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा बुन बैठा है मैं राजिया जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता इस पल को मिलके आजी ले जरा मैं हूं यहाँ तू है यहा मेरी बा जा ओ जाने जा दोनों जा मेरी आ अभी जा रमन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को और रमन की आवाज़ अच्छी लगी हो तो रमन लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ चुका है नमस्कार आपका नाम जी मैं नाम पुकाराज ना बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और बताइये आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं मैं की। अच्छा, ओके, मैं की, ना तेरे पीना लग दू की जाने प्यार मेरा मैं करु इंतजार तेरा तू दिल तो यो जान मेरी जान मेरी तेरे दिल ने ले, चुने ले लिया मेरे दिल दियाँ रहाँ तू जो मेरे नाल तुर तो तुर पर मरियाँ सहाँ जीना मेरा ए, ए, उन्हें तेरा कि मै कर मेरा मैं इंतजार तेरा तू दिल तू जान मेरी जान मेरी बस बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने गुनगुनाया है क्या नाम बताया आपने ज की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैसेज कीजिए और अपना नाम लिख के तरंग चौरा इस कार्यक्रम को और अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस अपनी आवाज आप तक पहुँचा रहे हैं और जो आवाज आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है जी हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि दोस्त और दुश्मन को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दुश्मन कभी यकीन नहीं करेगा और दोस्त कभी शक नहीं करेगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आई है नमस्कार आपका नाम ममता ममता आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में किसकी आवाज से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है जी, अच्छा नमस्कार आप सुन रहे तरंग इस कार्यक्रम को और ममता हमारे बीच में तो चलिए सुनते हैं ममता को अभी जी सुनाइए आप बिछड़े अभी तो हम बस कल हाल में सो मौत तेरी तेरिया क्यों आई है लंबी जुदाई चार दिनों का प्यार और प्यार्बा बड़ी लंबी जुदाई लम्बी जुदाई उस पे ये सावन आया उस पे ये सावन आया आग लगाई है लम्बी जुदाई चार दिनों तक प्यार और बड़ी लंबी लंबी जुदाई जुदाई जी ममता बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और ये गीत किसने गाया पता है आपको जी रेशमा जी अच्छा अच्छा चलिए आपको क्या लगता है की इतने सारे परफॉर्मेंस के बीच में आपने गुनगुनाया गाना गाया और आपको कौन से पोजीशन में आप आ सकती है थोड़ा सा अंदाज बताइए कि आप कहाँ पहुँचेंगे कुछ so, आइडिया नहीं जी, आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए ममता लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है रेडोमोन एफ एम सुनते रहो मुस्करो आइए आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे बीच में आ रहे हैं अजमेर के कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं एक के बाद एक नई आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं चाहूंगा हर आवाज को अच्छी तरह से सुने और उसके लिए मैसेज कीजिए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में पहुंच चुका है हेलो नमस्कार नमस्कार सर जी नाम बताइए सर राहुल राहुल बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और बताइए आपको कौन सी आवाज अच्छी लगती है सर आती बस आतीफ़ असलम अच्छा आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन के दौर में मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा नहीं है देखो आइडिया तो लगाना पड़ेगा अगर आइडिया नहीं है तो फिर चलेगी नहीं ना गाड़ी अपनी आगे भी कुछ करना पड़ेगा ना चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ सर चांस है हाँ चांस काफ़ी है ना क्योंकि मार्जिन बहुत है क्योंकि आजकल जो है एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर आप अच्छी तरह से परफॉर्म करने से आपको जो है काफ़ी मार्जिन है आगे बढ़ने के तो चलिए आगे बढ़ते हैं राहुल कौन सा गीत सुनाने वाले हैं सर ताजार अतिम का का है ताजेदारम ओके सुनाइए किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए एक बेतक दी मदीना लिख दे ताज हरम ओ निगा करम ताज ओ, ओ करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे राहुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया आपको क्या लगता है कि चलिए थोड़ा सा ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ और प्रैक्टिस जरूरत है आपको ओके ओके चलिए राहुल की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं राहुल लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर को हेलो नमस्कार एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं हेलो हेलो जरूर हाँ नाम बताइए वसीम वसीम स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में सिंगिंग कॉम्पिटिशन में थैंक यू वसीम कौन सा गीत आप परफॉर्म करने वाले अभी मैं सोचना सकेगा इतरा मैं प्यार करा एक बल विचार करा तू जा मैनु छ मात इन तेजार करेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सा आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है ये तुझ पे ही सा आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके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 न देना कभी मुझको तू फांस मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके ये तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है ये तुझ पे ही से आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच न सके ओके okay, वसीम बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और वसीम की आवाज अच्छी लगी हो तो वसीम लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेड मोदी नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को और अजमेर कॉलेज के बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं हमारे बीच में अपनी अपनी परफॉर्मेंस को सुना रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और विद्यार्थी हमारे बीच में शायद एक दो विद्यार्थी और हैं जिनको हम सुनना चाहेंगे अभी आसानी से कुछ न मिले तो उदास मत होना आसानी से कुछ न मिले तो उदास मत होना मिल जाएगा सब तो फिर कोशिश क्या करोगे मिल जाएगा सब तो फिर कोशिश क्या करोगे सपने सब हकीकत नहीं होते अगर होंगे सब हकीकत तो फिर सपने क्या देखोगे आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी पॉइंट फोर एफ पर तरंग कार्यक्रम को और बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के सभी बच्चे हमारे बीच में परफॉर्म कर रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ चुका है हेलो नमस्कार नमस्कार सर जी नाम बताइए माई नेम इज फीम अली फहीम अली फहीम अली बहुत बहुत स्वागत है तरंग कार्यक्रम में और आप किसकी आवाज से ज्यादा प्रभावित है से अच्छा <laughs> बताइए कि आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं फ्रॉम so, मुश्किल मूवी ठीक है अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तुम सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया तेरा उजिला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे या Channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya, belia, obiya. Channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya, belia, obiya. जो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किसे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है कम तो नहीं है कितनी दफा सुबह को मेरी मैंने आंगन में बैठे तेरे शाम किया Channa mere ya mere ya, channa mere ya mere ya, channa mere ya mere ya, mere ya. Opia, channa mere ya mere ya, channa mere ya mere ya, channa mere ya mere ya, mere ya. Opia. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है फ़ैयम अली बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और फ़ैयम अली की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप फ़ैयम अली लिखकर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है रेडियो वन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को और एक के बाद एक अच्छे परफॉर्मेंस आपके बीच में आ रहे एक एक अच्छी आवाज आप तक पहुंच रही है मैं चाहूंगा की आप उन आवाजों को तबज्जु दें और अपना मोबाइल फोन उठा के एस जरूर करें जी हाँ खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से मंजिल मिलती नहीं रहा पर रुक जाने से भरोसा रखना खुद पर और भगवान पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही है हेलो नमस्कार नमस्ते, नमस्ते नाम बताइए अपना नम बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग कार्यक्रम में और आप किसकी आवाज से ज्यादा प्रभावित हैं लता मंगेशकर जी की अच्छा पूनम आपको भी लता मंगेशकर की आवाज़ अच्छी लगती हैं तो आज हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं नाम ओके इस गाने को किसने गाया है लता जी ने ओके चलिए आगे बढ़ते हैं पूनम जी और सुनाइए जाएगा ही बदल जाएगा नाम ग जाएगा ही बदल जाएगा वक्त के कम केसी नहीं नाम गम जाएगा चेहरा बदल जाएगा पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और पूनम की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं पूनम लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और बहुत ही अच्छा गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ आपने अभी सुना पूनम जी के द्वारा गुलजार साहब का लिखा हुआ यह गीत था किनारा इस एल्बम से आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पर तरंग इस कार्यक्रम को सुनते रहो और मुस्कराते रहो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 डिपार्टमेंट के जो हेड हैड डॉक्टर मधु माथुर जी बीच में आ रही हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड होने के बाद बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह अलग अलग प्लेटफॉर्म में बच्चों को उतारने की कोशिश आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है रेडियो के माध्यम से रेडियो माधुबन के माध्यम से और आपने इन चीजों को समझा और बच्चों को इस कदर समझ के उनको तैयार किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगे शुक्रिया करूंगा कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी भी बात बताइए और बच्चों को सुनने के बाद क्योंकि आपने सारे परफॉर्मेंस अभी आपने बैठकर सुना है तो उनके परफॉर्मेंस को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है कि आप एक म्यूजिक टीचर है आपके बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो उनको सुनने के बाद आपको तो गदगद फील होगा या आपको सबसे ज्यादा खुशी होगा डॉक्टर मधु माथुर जी सर बच्चों का परफॉर्मेंस हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के बच्चे जो म्यूजिक से रिलेटेड थे उन्होंने तो काफी अच्छा लगाया मेरे ख्याल से और बाकी और कॉलेज के और दूसरे बच्चे भी आए तो उनमें से कुछ तो ठीक थे पर कुछ तो अब आप जानते ही हैं आप अच्छे <laughs> से पहचानते हैं <laughs> हमने क्योंकि अनाउंस कर दिया था एक नोटिस लगा दिया था कोई भी बच्चा उसमें गा सकता ओपन कॉम्पिटेशन में डॉक्टर मधु माथुर जी आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ थोड़ा बताइए सर मैं तो मेरे तो फादर ही म्यूजिशियन थे नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल कहूँ मैं और ये मुझे तो विरासत में मिला है मेरे को गाना उन्हें नहीं सिखाया है बल्कि ऑलराउंडर बनाया है गाना बजाना डांस सब सब में ऑलराउंडर बनाया क्योंकि वो खुद भी ऑलराउंडर थे मेरे इंद्र नारायण माथुर अब तो नहीं है फर, पर उन्होंने वो खुद भी ऑलराउंडर थे और मुझे भी बना दिया और उन्ही की वजह से आज मै मैं जिस जगह पर हूँ उनकी वजह से उन्ही के आशीर्वाद से हूँ क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है आप अपना पूरा श्रेय जो है अपने पिता श्री को देते हैं डॉक्टर मधु माथुर जी बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुनाइए जो आपको पसंद हो रात मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रात मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलो ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रात मौसम नदी का किनारा हवा। आ, आ, आ, आ, ये चंचल हवाते इराते मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये क्या बात की चांदनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा स गीत अपने गुनगुनाया अच्छा गुनगुनाया थैंक यू सो मच डॉक्टर है और म्यूजिक डिपार्टमेंट के जो हमारे म्यूजिक सिखाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर मधु माथुर का भी आप सुन रहे थे चलिए आगे बढ़ते हैं और म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर मटनी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब कैसे है आप हैं है आपकी अच्छे हैं। जी सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने हमारे कॉलेज को और हमारे बच्चों को चुना आपके कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा लगा जी बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही धन्यवाद शुक्रिया आपको और मैं चाहूंगा कि आपको ये बच्चों का जो परफॉर्मेंस आपने अभी सुना किस तरह से आपको क्या लगता है किस तरह से और काम होना चाहिए मेहनत की जरूरत है हाँ हाँ। और रियाज करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे कई टैलेंटेड बच्चे थे आज की परफॉर्मेंस में कुछ एक नाम बताइए जो बहुत ही अच्छा आपको उनकी आवाज़ उनका परफॉर्मेंस प्रभावित किया एक तो रमन सिंह जी और फहीम अली वसीम कृष्ण और सुरभि मित्तल बबली मकवाना वगैरह कुछ अच्छे सुरेश बच्चे अच्छे थे एक दो तो और भी रहे हैं तो हाँ हाँ एक दो और भी हो सकते हैं कोई बात नहीं तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ वो बताइए मुझे बचपन से म्यूजिक का शौक था लेकिन हम हमारा जो परिवार था वो मौलवी खानदान से ताल्लुक रखता था तो हमारे यहाँ गाने बजाना बिल्कुल वर्जित था अच्छा अच्छा हाँ जी आ. तो पर जब मेरा रुझान संगीत की तरफ माता पिता ने देखा तो उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से एक तरह से झगड़ा और मुझे संगीत सीखने की अनुमति दी। अच्छा, जी। आपका परफॉर्मेंस आपकी ने, ने जंग कर दिया। बिल्कुल काफी विरोध भी हुआ इस चीज का आहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये जिस और जाना चाहता है हम इसको मना नहीं करेंगे चलिए बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा डिसीजन आपके माता पिता ने लिया आपके करियर को लेकर और कई बार ऐसे होता है कि माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ भी कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनने के लिए बच्चों को फोर्स करते हैं तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है चलिए डॉक्टर मटनी साहब मुझे एक बहुत ही अच्छा गीत हमारे सभी श्रोताओं को सुनाइए जी सर बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर मटनी जी और मैं कि आप सभी स्टाफ और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली गोयल जो माउंट आबू मेरे साथ विजिट की थी अच्छा अच्छा वो भी विभाग में बैठी हुई है यहाँ पे दो लाइने वो गुनगुनाना चाहती है स्वागत है डॉक्टर सोनाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते सर नमस्कार कैसे है आप अच्छा चलिए आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं सर मैं मैंने म्यूजिक सीखा तो नहीं मैं तो सिर्फ बाथरूम सिंगर बस दो ऐसे शौक किया। जी, जी, तो तो बेसुरी प्लीज झेल लेना थोड़ा कि जगजीत सिंह चित्रा सिंह के पंजाबी टप्पे हैं अच्छा मुझे ध्यान में आ रहे हैं जी जी, जी. कोठे ते मैया कोठे ते मैया मिलनत तो मिल आके मितु खस मनुखा मैया मिलनत तो मिल आके मितु खस मनुखा मैया कि लेना है मित्रों तो ले लैना है मित्रों तो मिलन तो डर लगदा डर लगद चित्रों तो मिलन तो डर लगदा डर लगद है चित्रों तो थैंक यू सर डॉक्टर सोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंगे इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कर रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंगे इस कार्यक्रम को और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने आप सभी के बीच में रखा और मैं कहूंगा कि आप सभी को अच्छा लगा हो तो जरूर मैसेज कीजिएगा उनके नाम के साथ में और सेकेंड राउंड हम लोग कुछ समय के बाद फिर से बच्चों का सिलेक्शन होगा अभी ओपन राउंड में सभी ने गाया है तीस से पैंतीस बच्चों ने आपके बीच में परफॉर्म किया अब देखते हैं सेकेंड राउंड में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं फिर उनका एक राउंड आप सभी फिर से सुन पाएंगे बच्चों को और इस कार्यक्रम के लिए खास डॉक्टर प्रताप पिंजानी ने खास मोटिवेशन दिया बच्चों को और डॉक्टर मधु माथुर और डॉक्टर मटनी साहब इन सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए दोस्तों तरंग इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक आप सभी से चाहता हूं इजाजत और आप सभी खुश रहें मस्त रहें और दुआओं में मुझे याद कीजिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो दुनिया में तेरा है बड़ा ना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 मुझे भी तुझसे पड़ गया था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 में तुझे बदना दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिन